यह सूत्र छ्य उपनिषद में उपलब्ध है जो विशाल है वही अमृत है जो लघु है वही मर्त्य है जो विशाल है वही सुखरूप है अल्प में सुख नहीं रहता निसंदेह विशाल ही सुख है इसलिए विशाल को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए मूल पाठ इस प्रकार है यो वै भूमा तद अमृतम अथ यदम त्युम यो वै भूमा सुख नल्पे सुखमस्ती भूमिव सुख भूमा तेव विजिज्ञा सितव्य भगवान ने सूत्र को हमारे लिए सुस्पष्ट बनाने की कृपा करें सहजानंद छद्योग उपनिषद ऐसे है जैसे अमृत से भरा सरोवर जैसे शुद्ध संगीत इसलिए उसका नाम है छांदयोग। छंद से बना है नाम जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है एक तो जीवन का ढंग है संगीत शून्य आपदा भी चिंता विषात संताप अहंकार महत्वाकांक्षा संघर्ष स्वभावतः संगीत असंभव होगा ऐसी दौड़ धूप में भीतर का छंद बिखर जाता है जिस रात पूरे चांद की हो पूर्णिमा हो आकाश बादलों से रहित हो चांद अपने पूरे सौंदर्य में प्रकट हो फिर भी अगर झील पर लहरे हों तो झील में चांद का प्रतिबिंब बन न पाएगा बनेगा लेकिन लहरों के कारण टूट टूट जाएगा खंड खंड हो जाएगा छितर बितर हो जाएगा जैसे कोई पारे को फर्श पर गिरा दे इकट्ठा करना मुश्किल हो जाए ऐसे ही चांद भी पारे की तरह खंड खंड होकर बिखर जाएगा सारी झील पर चांदी फैल जाएगी लेकिन चांद जैसा है वैसा प्रतिफलित ना हो सकेगा पर अगर झील मौन हो शांत हो निस्तरंग हो आंधियां उठ रही हो तूफान ना आया हो झील ध्यानस्थ हो समाधिस्थ हो तो फिर चांद जैसा है वैसा ही प्रतिफलित होगा एक तो मनुष्य के जीने का ढंग है विक्षिप्त झील की भांति जहां वासनाओं की आंधियां लहरों पर लहरें उठाई चली जाती जहां मन हमेशा कंपित है डोल है चंचल है इस चंचल मन में परमात्मा का प्रतिफलन नहीं बन सकता इस चंचल मन में सब विकृत हो जाएगा छंद टूट जाएगा छंदयोग का अर्थ है छंद टूटे नहीं यह ध्यान की पराकाष्ठा है जहां चित्त निर्विचार होता है जैसे ही चित्त निर्विचार हुआ कि भीतर अनाहत का संगीत बजने लगता है हृदय की वीणा पर शास्वत की गुनगुनाहट सुनाई पड़ती है चित्त विक्षिप्त हो तो हम संसार को जानते हैं और चित्त शांत हो तो हम परमात्मा को जानते हैं संसार और परमात्मा दो नहीं है सत्य तो एक है चांद दो नहीं है चाहे झील में लहरे हों और चाहे झील में लहरे ना हों चांद तो वही है जैसा है वैसा ही है लेकिन अगर झील के पास भी सोचने वाली बुद्धि होती तो लहरों वाली झील सोचती एक ढंग से और शांत झील सोचती दूसरे ढंग से लहर वाली झील देखती संसार को और शांत झील देखती परमात्मा को जिसने संसार देखा उसने अभी कुछ भी नहीं देखा जिसने संसार में परमात्मा देखा उसे ही आंख मिली और जिसने परमात्मा को देखा वो देखते ही परमात्मा हो जाता है कल हम मुंडकोपनिषित के सूत्र पर ही तो बात कर रहे थे कि जो उस ब्रह्म को जानता है ब्रह्मेव ब्रह्म ही हो जाता है। जिसने परमात्मा को जाना उसने ये भी जाना कि मैं उसी का अंग हूं और जिसने परमात्मा नहीं जाना स्वभावतः उसने इतना ही जाना कि मैं क्षुद्र हूं अपने में बद्ध हूं जरा सा पोखर हूं डबरा हूं अहंकार का अर्थ है अपने को अस्तित्व से पृथक जानना और परमात्मा के अनुभव का अर्थ है अपने को अस्तित्व के साथ एक पाना एकाकार इसी अनुभूति की तरफ छांदे का इशारा है यो वही भूमा तद अमृतम जो विशाल है वही अमृत लहरें तो मिटेंगी सागर रहेगा हम तो मिटेंगे परमात्मा रहेगा हम तो जन्मे हैं तो मृत्यु भी घटेगी ये देह बनी है तो बिखरेगी भी देर अबेर मगर कितनी ही देर हो बहुत देर तो नहीं होगी समय में जो भी बनता है वह बिखरता है यह समय का नियम है यहां तो मृत्यु अनिवार्य है तुमने ध्यान दिया हम मृत्यु को भी काल कहते हैं और समय को भी काल कहते हैं कारण है शायद दुनिया की किसी भाषा में मृत्यु और समय के लिए एक ही शब्द उपयोग नहीं होता सिर्फ हमने ही मृत्यु को भी काल कहा समय को भी काल कहा गहरे अनुभव के आधार पर ऐसा कहा समय अर्थात मृत्यु समय के भीतर तो मृत्यु अपरिहारी है उससे बचा नहीं जा सकता वह तो घट ही चुकी जन्म के साथ ही घट चुकी जिस दिन चीज बनती है उसी दिन बिखरनी शुरू हो जाती बच्चा पैदा हुआ और मरना शुरू हुआ पहली ही घड़ी से मृत्यु आनी शुरू हो जाती ये और बात है कि आते आते सत्तर वर्ष लग जाते ऐसा मत सोचना कि सत्तर वर्ष पूरे होने पर अचानक एक दिन मृत्यु तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती तुम मरते ही रहे मरते ही रहे सत्तर वर्ष में प्रक्रिया पूरी हुई सत्तर वर्ष में पहली बार मृत्यु तुम्हारे द्वार पर नहीं आती सत्तर वर्ष में मृत्यु काम पूरा कर चुकी इसलिए तुम्हारे द्वार से विदा होती तुम सोचते हो आती उस दिन मृत्यु जाती आती तो है जन्म के साथ वो जन्म का दूसरा पहलू समय के भीतर हम छुद्र हैं, लेकिन अगर हम समय के ऊपर उठ सके तो तत्क्षण सीमातीत हो जाते, विशाल का अनुभव शुरू होता है हम उतने ही असीम हो जाते हैं जितना असीम आकाश है फिर आकाश भी हमारी सीमा नहीं है यो वई भूमा तद अमृतम और जिसने इस विशाल को अनुभव किया इस विराट को अनुभव किया इस विस्तीर्ण को अनुभव किया वह अमृत को उपलब्ध हो गया अब उसकी कोई मृत्यु नहीं है कालातीत होते ही हम अमृत हो जाते हैं। काल है मृत्यु और कालातीत हो जाना है अमृत ध्यान में पहली बार समय मिटता है इसलिए ध्यान में पहली दफ़ा अमृत की एक बूंद तुम्हारे गले के भीतर उतरती तुम्हारे कंठ को छूती ध्यान में पहली दफ़ा झरोखा खुलता है पहली बार तुम देख पाते हो कि जो वस्तुता है वह कभी मिटेगा नहीं और जो मिटता है वह था ही नहीं तुमने मान लिया था जिससे कोई ताश के घर बनाए या कागज की नाव चला कागज की नाव नाव जैसी मालूम होती है नाव नहीं है उसका डूबना सुनिश्चित है तुम कागज की नाव में दिए को जला के भी नदी में तैरा दो थोड़ी दूर तक चमकता रहेगा झलकता रहेगा फिर खो जाएगा ऐसे ही तो हम जन्म के साथ यात्रा शुरू करते हैं कागज की नाव देह इससे ज्यादा नहीं और ये विराट सागर है इसमें कितनी दूर तक चलोग इसमें गिरना सुनिश्चित है गिरने के पहले जो सजग हो जाए और समझ ले कि मेरी नाव कागज की है मेरी नाव मृत्यु की है उसके जीवन में क्रांति घट जाती क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा पैदा होती जिज्ञासा पैदा होती है उसे जानने की जो कभी नहीं मिटेगा और उसे बिना जाने जीवन में कैसे सुख हो सकता है धन कितना ही हो सुख ना होगा तुम देखते तो हो धनी लोगों को अक्सर तो गरीब से भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। गरीब को एक ही दुख होता है कि गरीब है और आशा होती है कम से कम आशा होती कि आज नहीं कल जब गरीबी मिट जाएगी तो जीवन में सुख होगा और आशा के सहारे जी लेता है अमीर की आशा भी मिट जाती है अब अमीर गरीब तो नहीं है इसलिए आशा क्या करे अब धन तो पान लिया और भीतर की पीड़ा तो वैसी की वैसी है अछूती की अछूती उसमें तो रत्ती भर भेद नहीं पड़ा इसलिए धनी दौरे दुख में पहुंच जाता है धन भी मिल गया आशा भी मर गई और भीतर जैसा था वैसा ही है वही पीड़ा वही विषाद वही संताप वही नरक, वही खालीपन वही अर्थहीनता न तो गीत जन्मा न संगीत पैदा हुआ न फूल खिले न चांदारे उगे कुछ भी न हुआ अंधेरा और सघन हो गया वो जो दूर टिमटिमाता दिया जलता था आशा का वो भी बुझ गया अंधेरी रात में जंगल में भटके राही को दूर टिमटिमाता दिया भी जिला रखता है आशा बंधी रहती पहुंच जाऊंगा चाहे पहुंच के पता चले कि दिया कल्पित था मृग मरीची का थी मैंने ही सपना देख लिया था मेरी ही आकांक्षा थी दिए को पाने की इसलिए दिया दिखाई पड़ने लगा था खुली आंखों का देखा सपना था इसलिए जो पहुंच जाता है धन पाल लेता पद पाल लेता उसकी पीड़ा बहुत सघन हो जाती मेरे अनुभव में उस पीड़ा से ही धर्म का जन्म होता है इसलिए गरीब समाज धार्मिक नहीं हो पाता आशा बंधी रहती संसार से आशा की डोर लगी रहती कमल ने कल पूछा था कि भारतीयों की इतनी अवमानना क्यों है क्यों भारती की इतनी अप्रतिष्ठा है जगत में बहुत कारण है उनमें एक कारण यह भी है कि भारत जिस धर्म की बात कर रहा है वह गरीब समाज को शोभा नहीं देता गरीब उसकी बात करने का हकदार नहीं है और गरीब जब उस तरह के धर्म की बात करता है तो वो झूठी होती मिथ्या होती थोथी होती मेरे पास मालूम कितने पत्र आते पश्चिम से पत्र आते हैं तो उनकी जिज्ञासा और होती और भारतीयों के पत्र आते हैं तो उनकी जिज्ञासा बड़ी और होती एक मित्र ने लिखा कि मैंने सुना है कि आपके आश्रम के पास करोड़ों रुपए अगर आप असली महात्मा हैं तो कम से कम एक लाख रुपया मुझे भेजते तो मैं मानूंगा कि आप असली महात्मा हैं एक मित्र ने लिखा कल ही पत्र आया है कि मैंने सुना कि आपके पास दो कारें हैं और मेरे पास केवल साइकिल और मुझे दूर दफ्तर में काम करने साइकिल पर जाना पड़ता अगर आप सच में ही भगवान तो एक कार मुझे भेजते कोई लिखता है कि वो बीमार है कोई लिखता है उसे नौकरी चाहिए कोई लिखता हो उसके लड़के के लिए यूरोप भिजवा दें अमरीका भिजवा दें और ये सारे लोग सोचते हैं कि धार्मिक है इन सारे लोगों को भ्रांति है पश्चिम तुम्हारे पाखंड को देख पाता है तुम्हारे झूठ को देख पाता है तुम्हारा झूठ अपरिहारी है धर्म जब इस देश में पैदा हुआ था तब यह देश सोने की चिड़िया थी तब धर्म की बात अर्थपूर्ण थी क्योंकि हमने देख लिया था कि व्यर्थ है दौड़धूप उस दौड़धूप की व्यर्थता ने हमें एक प्रमाणिकता दी थी आशा छूट गई थी संसार से तो हमने परमात्मा की जिज्ञासा की थी अभी तो आशा हमारी संसार से बंधी है अभी तो हम परमात्मा की जिज्ञासा भी करेंगे तो इसी संसार के लिए करेंगे मंदिरों में जाके लोगों की प्रार्थनाएं सुनो वो क्या मांग रहे हैं? किस मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहे हैं? ये दो कौड़ी की बात है असली बात यह कि वो क्या मांग रहे प्रार्थना में उससे पता चलेगा उनके हृदय की खबर मूर्ति से नहीं मिलेगी ना मंदिर से ना मस्जिद से ना गुरुद्वारा से ना गिरजे से उनके हृदय की खबर तो वो क्या मांग रहे हैं इससे मिलेगी वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये सवाल नहीं है प्रार्थना के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय क्या है कि पत्नी की बीमारी ठीक हो जाए कि लड़के को नौकरी मिल जाए की धंधा ठीक से चल पड़े कि इस बार लॉटरी मेरे नाम से खुल जाए और मैं इसमें दोस्त भी नहीं देखता गरीब का कुछ कसूर भी नहीं खतरा तब पैदा होता है जब ऐसा गरीब समाज उन बातों को करने लगता है या किए चला जाता है जिनसे अब उसके जीवन का कोई संबंध नहीं रह गया दीनहीन को क्या अंतर छंद से संबंध होगा रोटी रोजी जुट जाए तो बहुत अभी किसको पड़ी है कि अंतर में छंद जगे लेकिन अगर व्यक्ति बाहर के जगत को अनुभव करे तो एक ना एक दिन निराशा हाथ लगेगी और निराशा बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसी निराशा के बाद जिसको छांदोग्य कहता है विजिज्ञासा वह विशेष जिज्ञासा पैदा होगी विजिज्ञासा पैदा होगी साधारण जिज्ञासा नहीं विशेष जिज्ञासा पैदा होगी कि मैं जानू इस देह के पार भी कुछ है या नहीं जानू कि धन के पार भी कोई धन है या नहीं पद के पार भी कोई पद है या नहीं ये जो दिखाई पड़ता है जगत इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज है भी या नहीं पाखंड पैदा हो जाता है जब तुम चाहते तो हो कि इसी जगत की चीजें मिलें लेकिन बातें और दूसरे जगत की करते हो तब पाखंड पैदा हो जाता है सेठ चंदुलाल ने अपने गुरु स्वामी मटका ब्रह्मचारी से पूछा गुरुदेव आप दूसरों को तो धूम्रपान छोड़ने के लिए कहते हैं और खुद पीते स्वामी मटका ब्रह्मचारी ने कहा बच्चा मैं खुद न पियूं तो इसकी हानियां कैसे जानूंगा सेठ चंदुलाल जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर बड़े चिंतित थे कि दो तीन महीने घर में ताला पड़ा रहेगा चोर उचक्के भरपूर हैं मित्रों का भी अब कोई भरोसा नहीं अब कोई किसी के काम आता नहीं चाबियां साथ ले जाना भी खतरनाक है तीन महीने में कहीं खो जाएं, चोरी चली जाएं, सो उन्होंने सोचा कि गुरुदेव को ही दे दे स्वामी मटकनाथ ब्रह्मचारी को जाकर उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं ये मकान की चा, चाबियां हैं ये आपको सौंपा जाता हूं आजकल जरा डर बना रहता है इसलिए चाबियां संभाल के रखना और ध्यान रखना कि कोई ताला तोड़कर चोरी ना कर जाए ब्रह्मचारी जी ने का बच्चा बेफिक्री से जा अरे ताला वाला तोड़ने की क्या जरूरत है चाबियां तो हैं ही वह नौबत नहीं आएगी यहां आश्रम की ही ये घटना है एक भारतीय सन्यासी ने एक अमरीकन सन्यासी से कहा मित्र मुझे 20 रुपए उधार दे दो बहुत तंगी में हूं अमरीकन सन्यासी बोला भाई रुपए तो दे दू लेकिन कर्ज को दोस्ती की कैंची कहते भारतीय सन्यासी हंसने लगा और बोला यार तुम रुपए तो दो यू ही हम कहां कोई बहुत गहरे दोस्त एक थोथापन अनिवार्य है क्योंकि तुम जो मानते हो अगर वो तुम्हारा अपना जीवित अनुभव नहीं है तो तुम व्यवहार कुछ करोगे कहोगे कुछ इसलिए भारती सारे जगत में अनादरत है क्योंकि वो कहता कुछ है करता कुछ है बताता कुछ है और निकलता है भीतर से बिल्कुल विपरीत एक थोथा पांडित्य है उपनिष्ठित कंठस्थ हो गए छाद्योग्य भी दोहरा देगा हालांकि भीतर कोई छंद नहीं और जिसके भीतर छंद नहीं है उसकी छांदोक की व्याख्या झूठ है पाखंड है मिथ्या है उसके जीवन में उसका कोई कहीं भी लक्षण नहीं मिलेगा छांदोग की व्याख्या करने का वही अधिकारी है जिसके भीतर छंद जगा हो जिसके जीवन में संगीत हो काव्य हो प्रसाद हो और तुम्हारा जीवन बताएगा तुम्हारा जीवन कुछ और बताएगा तुम्हारी बातें कुछ और कहेंगी तुम्हारी बातें आकाश की होंगी और तुम्हारा जीवन जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह सरकता हुआ होगा एक महापंडित का हाथ बाया हाथ मशीन में कट गया बड़े शास्त्री थे गीता मर्मज्ञ थे वह मरम पट्टी करवाने डॉक्टर के पास पहुंचे डॉक्टर ने कहा पंडित जी ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि मशीन में बाया हाथ आया यदि दाया हाथ आ जाता तो आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते थे पंडित जी ने बोला अरे डॉक्टर साहब किस्मत का है कि अच्छी ये तो मेरी होशियारी है दरअसल मेरा दायां हाथ ही मशीन में आया था लेकिन मैंने झट से उसे पीछे खींच बायां हाथ आगे कर दिया। गीता ज्ञान मर्मज्ञ होंगे मगर जिंदगी तो कुछ और प्रमाण देगी जिंदगी तो मूढ़ता को बताएगी और भारतीय व्यक्तित्व तो इसलिए भी अनादृत है कि तुम्हारी बातों की चूंकि भीतर कोई जड़ें नहीं रह गई है। हैं ऊपर ऊपर हैं कागजी हो गई हैं, शास्त्री हो गई तुम उबाते हो लोगों को मैंने सुना है जाज जानाशाह से एक भारतीय पंडित मिलने गया था जाज बनट सा को बुरी तरह उबा रहा था बनटसा संकोचवश शिष्टाचार कह भी नहीं सक रहे थे कि पंडित जी अब क्षमा करो ये बकवास बंद करो कोई और रास्ता न देखकर बनअसा ने पास में ही पड़ी हुई एक पत्रिका उठा ली और पढ़ने लगे पढ़ने तो क्या लगे पन्ने पलटने लगे कि पंडित इशारा समझ ले पंडित जी ने जब ये देखा तो वे बोले बनटसा से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था पर याद नहीं आ रहा जाज बनटसा ने कहा शायद आप नमस्ते कहना चाहते थे मैं याद दिलाए देता हूं लोग उब गए हैं लोग बुरी तरह ऊब गए हैं और ऐसा नहीं कि तुम भी नहीं उब गए हो अपने पंडितों से अपने साधुओं से अपने महात्माओं से तुम भी उब गए मगर तुम में इतना बल भी नहीं रह गया है कि तुम स्पष्ट कह सको कि बस बंद करो तुम्हारे जीवन में छंद नहीं है तो कम से कम छंदो पर मत बोलो तुम्हारे जीवन में गीत नहीं है तो तुम्हारा गीता ज्ञान मर्मज्ञ होना दो खोड़ी का है जब तक तुम्हारे भीतर भगवत गीत का जन्म ना हो तब तक, तक क्या तुम भगवद गीता पर बोलोगे जब तक तुम ब्रह्म को ना जान लो तब तक तुम कैसे वेद की कोई व्याख्या कर सकते हो यह सूत्र जिसने भी कहा होगा जान कर कहा है अहंकार दुख है क्योंकि अहंकार सीमा है और निरअहकारिता सुख है क्योंकि निर अहंकारिता आसीम है शरीर में आबद्ध होना दुख है क्योंकि शरीर सीमा है और मैं शरीर से मुक्त हूं ऐसा जानना सुख है मैं चैतन्य हूं ऐसा जानना सुख है जानना मानना नहीं ऐसा अनुभव ऐसा सिद्धांत नहीं ऐसी प्रतीति, ऐसा साक्षात्कार ऐसी धारणा नहीं ये प्रश्न धारणाओं के नहीं है समय में अपने को देखना मृत्यु से बंधे रहना कालातीत अपने को अनुभव करना अमृत का अनुभव है और कालातीत अपने को अनुभव करने का ध्यान के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कितना ही गौ माता का दूध पियो कालातीत को न जान पाओगे खोपड़ी में गोबर ही गोबर भर जाए तो भी कालातीत को नहीं जान पाओगे और कितना ही शीर्षासन करो कालातीत को न जान पाओगे उल्टा खड़े होने से शीर्षासन करने से कालातीत को जानने का कोई संबंध नहीं लाख ब्रह्म मुहूर्त में उठो ब्रह्म को न जान लोगे और कितना ही दोहराते रहो तोतों की तरह अपने शास्त्रों को कुछ पाओगे नहीं हाथ कुछ लगेगा नहीं को भी हाथ नहीं लगेंगी हीरे सवार तो दूर ध्यान के अतिरिक्त न कभी कोई उपाय था न कभी कोई उपाय होगा ध्यान का अर्थ है कालातीत होने की प्रक्रिया समय के पार जाने की प्रक्रिया